देवी भागवत पाँचवा स्कंध है चंड मुंड का वध तथा रक्त बीज के साथ देवी की बातचीत महाराज संपूर्ण राक्षस कुल का उच्छेद करने वाली यह दयाशून्य स्त्री आपको मिल ही गई तो आपको क्या सुख देगी जिसके लिए आप अपने बंधुओं को मृत्यु के मुख में झोंके चले जा रहे हैं महाराज जगत में जीत और हार प्रारब्ध के अनुसार होती है बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि थोड़े प्रयोजन के लिए महान कष्ट का अवसर सामने न आने दे जगत प्रभु की अद्भुत करामात देखिए, जिसके अधीन होकर केवल एक इस स्त्री के हाथ ही संपूर्ण राक्षस काल के ग्रास बन गए आप अकेले ही लोकपालों को परास्त कर सकते हैं इस समय तो आपके पास सैनिक भी हैं फिर भी यह एक स्त्री निश्चिंत होकर युद्ध करने के लिए आपको ललकार रही है प्राचीन समय की बात है पुष्कर क्षेत्र में एक मंदिर में बैठकर आपने तपस्या की थी लोग पितामह ब्रह्मा जी वर देने के लिए आपके पास पधारे महाराज उन्होंने आपसे कहा सुब्रत वर मांगो तब आपने अमर होने के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना की आपने कहा देवता दैत्य मनुष्य सर्प यक्ष और किन्नर इनमें कोई भी मुझे न मार सके पुरुष मात्र से मैं अवध्य हो जाऊं इसीलिए प्रभो अब आपको मारने के लिए ही इस विशिष्ट स्त्री का यहाँ आना हुआ है राजेंद्र आप बुद्धिपूर्वक सम्यक प्रकार से विचार करके युद्ध से विरत हो जाए महाराज यह देवी महामाया है इसे परम प्रकृति समझना चाहिए कल्प के अंत में संपूर्ण जगत का संहार करना इसका प्रधान कार्य है सब पर शासन करने वाली यह कल्याणी संपूर्ण लोकों एवं देवताओं की भी जननी है यह तो इसमें तीनों गुण वर्तमान है किंतु तो प्रधानतया है यह तामसी प्रकृति सारी शक्तियाँ इसमें निहित है यह अजय, अविनाशी नित्य, सर्वज्ञान सम्पन्ना तथा सदा विराजमान रहती हैं इसे वेद माता, गायत्री और संध्या भी कहते हैं इसकी छत्र छाया में अखिल देवता विश्राम पाते हैं समस्त सिद्धियों को देने वाली यह सिद्ध स्वरूपनी देवी निर्गुण और सगुण रूप से निरंतर स्थित रहती हैं गौरी नाम से विख्यात आनंदमय इस देवी का स्वाभाविक गुण आनंद प्रदान करना है इसकी कृपा से देवता सदा अभय रहते हैं महाराज यह जानकर आप इससे वैर करना छोड़ दीजिए राजेंद्र आप इसकी शरण में चले जाएंगे तभी आपकी रक्षा संभव है इसके आज्ञाकारी बनकर आप अपने कुल के जीवन रक्षक बन जाइए मरने के बचे हुए जो दैत्य हैं उन बेचारों की आयु तो अभी खतरे में न पड़े रिया जी कहते हैं देवसेना को कुचल डालने वाले शुम्भ ने दानुओं के ऊपर युक्त बात सुनकर अपना वक्तव्य आरंभ किया उसकी प्रत्येक बात प्रधान वीरों की सीठी